चा दिछा वाले 26 में सुुक्त का आरम है इसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को क्या करतब्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य पंडितताई को चाहते मुर्खता को छोड़ते और शत्रों को जीतते हुए भोग्य पदार्थों को विशेष कर सेवन करते हैं वे दुखों को छोड़ देते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य अपने मनों को अति कल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त कर सब कार्यों को सिद्ध करते हैं वे कृतकृत्य होते हैं भावार्थ जो मनुष्य प्रीति पूर्वक विद्वानों के अध्यापक और उपदेशक विद्वान का सेवन करते हैं वे सर्वत्र सब पदार्थों से निष्पन्न हुए आनंद को भोगते हैं भावार्थ जैसे घृत आदि पुष्ट और सुगंधित द्रव्यों के होम से वायु और वृष्ट जल शुद्ध होकर रोगों से प्राणियों को पृथक कर सबको सुखी करते हैं वैसे उपदेशक लोग अधर्म के निषेध पूर्वक धर्म के ग्रहण से आत्माओं को शुद्ध कर अविद्यादि रोगों को दूर करते हैं वे कतकृत्य होते हैं इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वऱ्न होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुुक्त के अर्थ के साथ संंगत जाननी चाहिए यह छब्दी समा सुुक्त और पांचमा वर्ग समाप्त हुआ अब सता में सुक्त का आरम्भ है इसके प्रथम मंत्र में राज कैसे होू इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोुतोपमा लंकार है, जो सूर्य के तुल्य तेजस्वी राजा लोग और उनके सभासद प्रजा जनो के सुख दुख युक्त निवेदन की वाणियों को सुन के न्याय करते वे राज्य बढ़ाने को समर्थ होते हैं अब पढ़ाने पढ़ने वालों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ सब विद्याप्रिय मनुष्यों को चाहिए कि पूर्ण विद्या वालों को अपनी पढ़ी की परीक्षा देके अपनी विद्या को निश्चित निर्भ्रम करें और परीक्षक लोग भी पक्षपात को छोड़ के परीक्षा करें क्योंकि ऐसे किए बिना यथावत विद्या नहीं हो सकती है भावार्थ परीक्षा करने वाले जन श्रेष्ठ और दुष्ट पुरुषों की उत्तम प्रकार परीक्षा करते उत्तम स्वभाव वालों के सत्कार और कुछ चरित्र वालों के अनादर को करके विद्या की उन्नति निरंतर करें भावार्थ इस मंत्र में अंतःपश्यन्ति इन दो पदों की अनुवृत्ति पूर्व मंत्र से आती है यदि विद्वान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विद्या न दें तो वे ऋणी हो जावें यही ऋण चुकाना है जो स्वयं पढ़कर दूसरों को पढ़ाना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान लोग सब प्राणियों के भय का विनाश कर सुख पहुंचा के पापों को निवृत्त करते हैं वैसा निरंतर करें फिर विद्वानों के संग में प्रीति रखने वाले मनुष्य लोग क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि धर्मात्मा विद्वानों के स्वभाव को ग्रहण कर वेदों उक्त सत्य मार्ग में चलें जिससे सत्य शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने की वृद्धि होवे वही कर्म सदा सेवने योग्य है अब न्यायाधीश का विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे न्यायाधीश राजा न्याय घर में बैठ के पुरुषों को दंड देवे वैसे न्यायाधीश रानी स्त्रियों का न्याय करे उस न्याय घर में राग द्वेष और प्रीति अप्रिति छोड़ के केवल न्याय ही किया करे अन्य कुछ ना करे फिर मनुष्य किसके तुल्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे भूमि और सूर्याद लोक ईश्वर के नियम से बंधे हुए यथावत अपनी अपनी क्रिया करते हैं वैसे मनुष्य को भी जानना और वर्तव करना चाहिए इस जगत में उत्तम मध्यम और अधम तीन प्रकार की भूमि और अग्नि है तथा सूर्य लोक भूमिलोक से बड़े-बड़े हैं भावार्थ जो मनुष्य जीव प्रकृति और परमेश्वर की तीन प्रकार की विद्या को धारण कर दूसरे को देते सबको अविद्या रूप निद्रा से उठा के विद्या में जगाते हैं वे मनुष्यों के मंगल कराने वाले होते हैं अब मनुष्य कैसे दीर्घ आयु वाले हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का सेवन करके अति विषया शक्ति को छोड़ देते हैं वे 100 वर्ष से न्यून आयु को नहीं भोगते इस ब्रह्मचर्य सेवन के बिना मनुष्य कदापि दीर्घ अवस्था वाले नहीं हो सकते फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जो सूर्य सब दिशाओं में नहीं भ्रमते जिनके आधार से पृथ्वी आदि लोक भ्रमते हैं उनके विज्ञान पूर्वक परमात्मा को जान के अभय रूप पद को प्राप्त होओ फिर कौन प्रशस्त हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो पुरुष और जो स्त्री पूर्ण विद्या वाले हैं वे न्यायधीश होकर पुरुष और स्त्रियों की उन्नति करें वे सब प्रशंसा के योग्य विजय करने वाले जाने चाहिए फिर कैसा राजा हो इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो पवित्र आचरण वाला हिंसादि दोषों से रहित पूर्ण सामग्री वाला दीर्घजीवी विद्वानों की रक्षा में सदा रहता उसका समीपस्थ और दूरस्थ शत्रु लोक पराजय कदापि नहीं कर सकते भावार्थ जिस देश वा नगर में विदुषी स्त्री स्त्रियों का न्याय करने वाली और पुरुषों का न्याय करने वाला विद्वान पुरुष हो उस देश वा नगर में दिन रात निर्भय होते और विशेषकर चोर आदि के भय से रहित सुखपूर्वक रात्रिवथित होती हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोंपमा लंकार है जो स्त्री पुर्ष सूर्य दीब्ति जगत को जैसे वैसे सब राज्य को पुष्ट करें और सुंदर चरित्र वाले हो में न्याय धीष्पन को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है जो पंडित लोग द्रोह को छोड़ के जिनके कोई क्षत्र नहीं ऐसे होूँ वे दुष्टों को पासों से बाधें, और उनकी रक्षा करके सब सुखी हों भावार्थ धनाढ्य लोगों को चाहिए कि राजपुरुषों के साथ विरोध कदापि न करें और न अन्याय युक्त व्यवहार में न्याय से उपार्जन किए धन का कभी खर्च करें सदैव सर्वव्यापक परमात्मा की आज्ञा में वर्ते यह 27वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ अब 28वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में उपदेशक कैसा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य की किरण घटपटादी पदार्थों को प्रकाशित करती है वैसे विद्वानों के उपदेश श्रोता लोगों के आत्माओं को प्रकाशित करते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ विद्यार्थी और उपदेश सुनने वाले मनुष्यों को चाहिए कि सदा विद्वानों का संग और सेवा करके प्रतिदिन विद्या का ग्रहण करें जैसे प्रातः काल के समय में सब पदार्थ सुशोभित होते हैं वैसे वे भी होवें फिर पुत्र लोग कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे पुत्रों जैसे हम लोग उत्तम विद्वान के संबंध से नीति विद्या को प्राप्त हो के आनंदित हों वैसे तुम लोग भी क्षमाशील हो के अध्यापकों के अनुकूल आचरण से सुशिक्षित विद्वान होओ यह जगत कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है यह सब जगत वायु और जल के तुल्य चलायमान है जैसे नदियां चलती पृथ्वी का जल ऊपर जाता वहां भी चलायमान होता फिर भूमि पर गिरता इस प्रकार जीवों की संसार में गति है फिर विद्यार्थी लोग कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे रस्सी से बधे हुए घोड़े नियम से चलते हैं वैसे ही माता-पिता और आचार्य के नियम में बधे हुए बालक विद्यार्थी विद्या और सुशिक्षा को ग्रहण करें कभी मादक द्रव्य सेवन से बुद्धि को नष्ट ना करें विवाह करके सदैव ऋतुगामी हों संतानों के प्रवाह को ना तोड़ें फिर अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ अध्यापक और उपदेशक पहले से सबके भय को निकाल विद्या का ग्रहण करावें बुरे दसन छुड़ावें जिससे उनके दूर वा समीप में कोई धर्म से रोकने वाला न हो फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य धर्मात्माओं को नहीं मारते दुष्टों को ताड़ना देते किसी के प्रवास को न रोकते और सबके सुख के लिए शत्रुओं को जीतते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जो इस जगत में श्रेष्ठ विद्वान हैं उनके प्रति सदैव प्रिय वचन और अनुकूल आचरण करें और उनके गुण कर्म स्वभावों को अपने में ग्रहण करें फिर विद्वान लोग क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे ईश्वर जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल देता है वेद द्वारा सबको शिक्षा करता वैसे ही विद्वानों को अनुष्ठान करना चाहिए फिर राजपुरुष विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो राजपुरुष प्रजा में निर्भय दुष्टों का निग्रह कर सब प्रजा की रक्षा करते हैं वे सब दुखों से रहित हो जाते हैं फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि अन्याय से बिना आज्ञा पर पदार्थ के ग्रहण की इच्छा कभी ना करें किंतु धर्म युक्त व्यवहार से यथाशक्ति धन संचय करें इस सुक्त में विद्वान और राजा प्रजा के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त में कहे अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 28वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ